तक और और से आपने हमें समझाया नहीं राम दिन और इसके लिए की अंत में हम एक बार फिर आपसे प्रार्थना करेंगे कि सार और असार के प्रति हमारा विवेक जागे तथा नहीं राम जन्म ठाव की हमारी प्रतीक गहरी और अचल बने इसके लिए हमें कुछ और समझाने की कृपा करें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 नरक में कोई जाएगा ही कैसे अगर वहां सुगंध बुलाती ना हो द्वार पर स्वागत के लिए कोई खड़ा ना हो मैंने सुना है एक आदमी मरा पहुंचा नरक और स्वर्ग के द्वार पर उसने बीच में पूछताछ की होशियार आदमी था एकदम स्वर्ग में प्रवेश करूं कि न करूं कि नरक में जाऊं जैसा कि आदमी है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 संभाले हुए बाकी जिंदगी से तो सब तरफ से हट गया मौत में ही थोड़ी सी शांति है जीवन तो हमने इतना शांत कर डाला उस आदमी को लगा कि सब उदास उदास है ना कोई रौनक न कोई राग रंग ना कोई गीत ना कोई संगीत कुछ भी नहीं है एकदम सन्नाटा है उसने कहा तो कुछ मन को भाता नहीं पर अभी निर्णय करना ठीक नहीं पहले नर्क देख लेना चाहिए तो देवता के साथ नर्क भी गया वहां स्वर्ग में उसने लोग देखे ना कोई हंस रहा है ना कोई खिल खिला रहा ध्यान रहे खिलखिलाहट नर्क में मिल सकती है स्वर्ग में नहीं क्योंकि जहां दुख है वहां लोग हंसते हंसना दुख को छिपाने का ढंग है जहां शांति सुख परिपूर्ण है वहां कोई हंसेगा किस लिए इसलिए तुम जब किसी आदमी को बहुत खिल खिलाते देखो तो ये मत समझ लेना की बहुत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 उदास लगते थे ना कोई बातचीत कर रहा था ना कोई गपशप थी अखबार तक नहीं छपता स्वर्ग में क्योंकि कोई खबर नहीं खबर के लिए तो पदर भी चाहिए नर्क में घर घर अखबार छपते बड़े शानदार जैसे अखबार वहां पढ़ने मिलेंगे कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि तो घटनाएं वहां घटती वो आदमी कहा के जरा नर्क और दिखा दो फिर मैं तय करूं नर्क गया तो बैन बाजा स्वर्ग दिखाई पड़ा नर्क में द्वार से ही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 लेकिन स्वर्ग में कोई पता ना चला नरक में स्वागत करने के लिए सैतान द्वार पर खड़ा था अपने सब सागिरदों के साथ बड़े गले लगाया जगह तो यह बड़ी उल्टी हालत है तकती गलत लगी जहां स्वर्ग लगा वहां नरक मालूम पड़ता है जहां नरक है वहां स्वर्ग मालूम पड़ता है उसने कहा कि मैं यही चिंता हूँ देवता बाहर चला गया दरवाजा बंद हो गया सैतान ने उसकी गर्दन पकड़ ली बोलाइए क्या करते हो उसने कहा कि वो तो सिर्फ अतिथि का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 जब तुम ध्यान करने बैठोगे तुम्हारा मन तुम्हारी इंद्रियां सब कहेंगी क्या कर रहे हो इसमें कुछ सार नहीं क्यों समय खराब कर रहे हो इतनी देर में तो अखबार ही पढ़ लेते कि रेडियो सुन लेते कि इतनी देर में मित्र से गप सप कि होटल हो आते क्यों समय खराब कर रहे हो सारी इंद्रियां कहेंगी कि बेकार बैठे हो ऐसा बेकार बैठने से कुछ फायदा नहीं कुछ करो ऐसा खाली बैठने से क्या होगा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 सार का था द्वारक पर बड़ा स्वागत समारोह है दिवाली है होली है पीछे नरक है, पीछे दुख और पीड़ा है कांटे के पीछे छिपा है फूल फूल के पीछे छिपे हैं कांटे और जो अंत में मिलता है वो साथ रह जाता है इसलिए अंत को जो ध्यान में रखता है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 वो राम की शरण में चला जाता है वो कहता है नहीं राम बिन ठा तुम इंद्रियों की शरण में हो इसे एक तरफ से और देख लेना चाहिए इंद्रिया बहुत है कम से कम पांच तो तुम गिनती कर ही लेते हो और पांच पे ही अंत नहीं क्योंकि हर इंद्री के अनेक रूप एक एक इंद्री खुद भी एक भीड़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 कभी एक बैल ले भागता है एक गड्ढे में कभी दूसरा बैल ले भागता है रास्ते पे चलना तो असंभव ही है जिस बैलगाड़ी में सब तरफ बैल जुते हैं उस पे रास्ते पे चलना कैसे संभव है कभी एक ताकतवर पड़ जाता है कभी दूसरा शिथिल होता है कभी दूसरा उदास होता है कभी एक पगला जाता है चलता रहता है बैलगाड़ी के अस्थि पंजल ढीले होते जाते पहुंचते कहीं भी नहीं वही मृत्यु होती जहां थे सब इंद्रिया तुम्हें अपनी अपनी तरफ खींच रही है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 कुछ फल ने सिर्फ हड्डियां ढीली होती है। हैं खिंचते हैं टूटते हैं नष्ट होते हैं कहीं पहुंच भी नहीं पाते हैं कोई किनारा भी दिखाई नहीं पड़ता ये तुम्हारी इंद्रियों के प्रति शरण की स्थिति है तुमने इंद्रियों को अपना ठाव बनाया हुआ और जिसने बहुत मालिक चुने वो पागल हो जाए स्त्री इंद्रिक व्यक्ति की जो आखिरी अवस्था है वो विक्षिप्तता है और तुम्हारी आखिरी मंजिल पागल है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 वो कोई स्वर नहीं है वो कोई वीणा के तारों पर तो उठाई गई चोट नहीं क्योंकि वो भी चोट है वीना के तार पर भी हम चोट ही कर रहे हैं माना की चोट इस तरह कर रहे हैं कि दो चोटों के बीच एक लयबद्धता है पर चोट ही है जैसे जैसे इंद्रिया भीतर की तरफ समर्पित होंगी शून्य का संगीत अनुभव होगा जैसे जैसे इंद्रिया भीतर की तरफ समर्पित होंगी काम वासना क्षीण होगी प्रेम सघन होगा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 तब रोटी तो खोल रह जाएगी राम उसमें सत्व रह जाएगा तब रोटी तो शरीर में आएगी और निकल जाएगी राम भी तो रह जाएगा तब तुम्हारी सारी इंद्रिया संसार में ब्रह्म को पाने लगेंगी अभी तुम जब तक इंद्रियों के प्रति समर्पित हो तुम्हें ब्रह्म में भी संसार दिखाई पड़ता है जिस दिन तुम्हारा राम के प्रति समर्पित हो जाओगे तुम्हें संसार में भी ब्रह्म दिखाई पड़ने लगेगा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 ट्रैफिक सुनाई पड़ने लगता है फिर मुझे भीतर की आवाज नहीं सुनाई पड़ती वो चलती रहती है मुझे सुनाई नहीं पड़ती बस ऐसी ही अवस्था है जब तक तुम्हारी इंद्रिया बाहर की सुन रही है तब तक भीतर की आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी और जिस दिन भीतर की आवाज सुनाई पड़ने लगेगी इंद्रिया अंतर्मुखी हो जाएंगी बाहर खो जाएगा दो तरह की अवस्थाएं हैं इंद्रियों में ठाव है